शिवपुराण रुद्र संहिता छू बोले मुनिश्रेष्ठ शिव भक्त शिरोमड़े मुझ प्रसन्न होइए परमेश्वर आज दुर्जनों के दृष्टि से दूर रहने वाले हैं मुझ पर कृपा कीजिए ब्रह्मा जी कहते हैं नारद राजा छू की यह बात सुनकर तपस्या की निधि ब्राह्मण दधीच ने उन पर अनुग्रह किया तपस्या श्री विष्णु आदि को देख कर वे मुनिक्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप देने लगे दधीच ने कहा देवराज इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वरों तुम लोग रुद्र की क्रोधाग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ देवताओं को इस तरह शाप दे छू की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय द्विश्रेष्ठ दधीची ने कहा राजेंद्र ब्राह्मण ही बलि और प्रभावशाली होते हैं ऐसा स्पष्ट रूप से कह कर ब्राह्मण दधिच अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए फिर दधिच को नमस्कार मात्र करके छू अपने घर चले गए तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह अपने वैकुंठ लोक को लौट गए इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का सायिज्य प्राप्त कर लेता है ता मैंने तुम्हें संक्षेप से छुआ और दधीच के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु को ही जो शाप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया जो छुआ और दधिच के विवाद संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अपमृत्यु को जीतकर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है जो इसका पाठ करके रणभूमि प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चय ही विजयी होता है